तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं अनिल बालेराव हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और वो एक विशेष वनस्पति वैज्ञानिक हैं वनस्पति के बारे में जानते हैं और आप सभी ने सुना भी होगा दादी माँ के नुस्खे इस तरह के जो घरेलू नुस्खे हैं हमारे छोटे मोटे बुखार सर्दी जुकाम जो भी चीजें होती है टेम्प्ररी हमारे घर में होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास तुरंत चले जाते हैं आजकल लेकिन आप घरेलू उपाय अगर जानते हैं तो उससे ठीक हो हैं, तो उस विषय पे भी बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग बात करेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि अनिल बालेराव हमारे बीच में हैं हैं जो वनस्पति विशेषज्ञ जिनसे बातें होगी तो मुझे होगा उनसे बात करने के बाद तो आइए डॉक्टर अनिल बाव जी का बहुत बहुत स्वागत है uh, सभी श्रोताओं को मेरा स्नेह भरा प्रणाम आ, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनिल लक्ष्मण भालेराव मैंने वनस्पति शास्त्र विषय में डॉक्टर बाबासाहब साहब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से एम और पी प्राप्त की है मेरा जन्म औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ लगभग छह सालों से मैं मुंबई के पाटकर वर्दी महाविद्यालय में वनस्पति शास्त्र विषय में प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ अनिल भालेराव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपके बारे में आपने जो बताया है वो समझ में आ गया है आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ चीजें जो है जब तक हम लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं समझ नहीं पाते तब तक उन चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारी हम तक नहीं पहुँचती है लेकिन आज रूबरू होगा अनिल भालेराव हमारे बीच में है और वनस्पति विज्ञान Uh, क्या है उसके बारे में हम पूरी तरह से उनसे जानने की कोशिश करेंगे और मैं सबसे पहला का सवाल यह है आपके लिए सर कि आपको वनस्पति शास्त्र की रुचि कैसे और कब से हुई आ, वैसे देखा जाए तो मुझे बचपन से ही वनस्पति शास्त्र की रुचि रही है आ, मेरे पिताजी को औषधि वनस्पतियों के बारे में काफी नॉलेज है वे गांव में आज भी वनस्पतियों से दवाई बनाते हैं और लोगों का मुफ्त में इलाज भी कराते हैं उन्ही से ही मैंने एक्चुअली औषधि वनस्पतियों की काफी जानकारी प्राप्त की है और आगे मुझे वनस्पति शास्त्र में ही रुचि पैदा हुई और मैंने मेरा पूरा एजुकेशन वनस्पति शास्त्र से ही किया अनिल बालेराव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पिताजी के द्वारा आपको ये चीज समझ में आई पिताजी भी बहुत अच्छे वनस्पति के शास्त्र जानने वाले थे और उनसे आपको ये सारी चीजें सीखने को मिला बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक विषय रहेगा जिसपे हम लोग बात कर रहे है तो मैं चाहूंगा की आयुर्वेद का महत्व आयुर्वेद के बारे में जो इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद का उसके बारे में बताइए आज जो मेरा विषय है औषधि वनस्पतिया और घरेलू उपाय तो औषधि वनस्पतिया और घरेलू उपाय जो है तो ये आयुर्वेदिक आयुर्वेद में काफी दिया है आ, वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद आयुर्वेद का महत्व शुरू से ही रहा है आयुर्वेद की शुरुआत 1000 साल पहले हुई आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है कि इसमें सभी रोगों पर सौ प्रतिशत इलाज किया जाता है सर हम्म आयुर्वेद से बड़े बड़े हमेशा के लिए ठीक होती है। वनस्पतियों का सेवन करने से शरीर और मन दोनों भी तंदुरुस्त रहता है ये रोग रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने का भी काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शरीर पर आयुर्वेद के इस्तेमाल करने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो वैसे देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है आयुर्वेद जी अनिल भाले जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आयुर्वेद जो है एक बहुत ही अच्छा पद्धति है जहाँ पर हम अपने बीमारियों को बहुत ही आसानी से ठीक है कर सकते हैं और आपने बहुत अच्छी बात बताया कि इसमें सभी बीमारियों का इलाज होता है तो जानेंगे हम लोग धीरे धीरे इन सभी चीजों को एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे वनस्पति की हम लोग बात कर रहे हैं घरेलू उपचार की बात कर रहे हैं तो छोटे बच्चे घर में अचानक से बीमार हो जाते हैं पूरे घर के लोग फिर परेशान हो जाते हैं कि अचानक इसको क्या हुआ और ज्यादा तो बच्चों को फीवर यानी बहुत ज्यादा बुखार आता है और ये सबसे बड़ी समस्या रहती है और ऐसे सिचुएशन में हम लोग नॉर्मल कैसे कुछ किया जाए कुछ घरेलू उपाय बताइए कि ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए हाँ जब घर में बच्चे बीमार होते हैं तो सारा घर चिंतित हो जाता है आ, स्पेशली पेरेंट्स को तो काफी चिंता होती है और छोटे बच्चों में ज्यादातर फीवर का प्रमाण ज्यादा होता है और ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को फीवर है तो ऐसी स्थिति में तुलसी के पांच से दस पत्ते पचास एम पानी में पांच मिनट के लिए उबालें और जो काढ़ा बनेगा उसे दो दो चम्मच बच्चे को पिलाइए तुलसी वैसे देखा जाए तो ये ठंड प्रवर्ग में मानी जाती है और उसे एंटी कहते हैं तो इसे बच्चे का जो फीवर है जो ताप है तो वो कम होने को मदद होती है तो तुलसी का काफी महत्व है सर अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें कभी कभी अचानक सा बुखार आ जाता है तो आप अपने घर के आंगन में जैसे तुलसी का पेड़ हम लोग लगाते हैं और भारत में ये परंपरा है और हिंदू धर्म में तो खास है तो अगर आपके पास घर के आंगन में आपने तुलसी का पौधा लगाया है अगर नहीं लगाया तो जरूर आज ही लगाई है तुलसी का पौधा जो है प्रोटेक्टिव का काम भी करता है आपके घर में मच्छर वच्छर नहीं आएंगे शायद अभी हमारे अनिल भालेराव जी उसके बारे में बताएंगे ही तो आप तुलसी के पांच पत्ते जो है गरम पानी में एक ग्लास गरम पानी लीजिए उसमें उसको पांच मिनट उबालिए और फिर उसका दो दो चम्मच जो है बच्चे को पिलाइए कुछ अंतराल में अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखा गया है कि जब सर्दी जुकाम या खांसी होती है तो कौन सी वनस्पतियों का ठीक से हम लोग सेवन कर सकते हैं या उसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए उसके बारे में बताए क्योंकि आम जैसे सीजन बदलता है या ठंडा पानी पी लिया आजकल तो ज़्यादा एक फैशन है कि फ्रिज का पानी पीते लोग तो इसकी वजह से या तो गला उनका बैठा हुआ होता है या फिर सर्दी जुकाम या खांसी कुछ ना कुछ इस तरह की जो है ई वाला जो है वो रहता ही है तो इसमें हमको ईएनटी से बिल्कुल ठीक रहे हमारा ईएनटी उसके लिए आप बताइए वनस्पति उपाय काफी अच्छा सवाल किया सर आपने क्योंकि अभी ये बारिश का मौसम चल रहा है और ये बारिश के मौसम में आ, सर्दी जुकाम और खांसी काफी दर प्रमाण में ज्यादा लोगों को होती है और इस समय में आ, हमें क्या करना चाहिए वो बहुत जरूरी है तो इसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा घरेलू उपाय बताऊंगा इसके लिए आपको 10 ग्राम अदरक 10 ग्राम लेमन ग्रास दस ग्राम अडुलसा का पत्ता और 2 ग्राम काली मिरी 100 एम पानी में डालकर उसे उबालिए उबालने के बाद आपको एक काढ़ा बनेगा काढ़ा बनेगा और वो काढ़े को अब दिन में एक एक चम्मच तीन बार लीजिए तो कुछ दो या तीन दिन में आपकी सर्दी जुकाम और खांसी ठीक हो जाएगी तो ये काढ़ा बना के आप घर में भी रख सकते हो और वही काढ़ा अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम होता है खांसी होती है तो वो काढ़ा आप उन्हें दे सकते हो जो अः अडुलसा है तो अडुलसा आ, इसे कफ सिरप भी बनाते हैं तो कफ अच्छा करने का या खांसी ठीक करने का एक सही मात्र औषधि वनस्पति है अः ये आप कर सकते हो और ये ये दरम्यान आपको ऐसे भी लगेगा कि आपका सर दर्द हो रहा है तो जब सर दर्द होता है तो आप एक कॉमन घरेलू उपाय कर सकते हो आपके पास जो जिंजर होता है तो जिंजर जिंजर का आप पेस्ट बनाओ जो अदरक बोलते हैं, तो अदरक का पेस्ट बनाओ और वो पेस्ट बना के माथे पे जिसे कपाल बोलते हैं फोर पे आप थोड़ा सा अप्लाई करोगे तो थोड़ी देर में आपका जो सर दर्द है तो धीरे धीरे कम हो जाएगा लेकिन याद रखना चाहिए कि ये जो आ, पेस्ट है जिंजर का ये आंखों में नहीं जाना चाहिए तो आंखों से थोड़ा दूर लगाइए आपका सर दर्द कम हो जाएगा अनिल भालेराव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बजाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स और ख़ास हमारे घर के जो माता बहने हैं वो ध्यान से सुने और सुन भी रहे होंगे क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें करने की एक कला होती है और जिस तरह की जो बातें आपने बताया अदरक अडुलसा ये सारी चीज़ें मिलाकर कर इसका एक काढ़ा बनाना है जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है और सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके इसको पी भी सकते हैं सर्दी खासी जुकाम जो सीजनेबल है बारिश है फिर बारिश या तुरंत ठंडी आती है तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा हमको होता है सर्दी जुकाम तो इसमें ये आपके लिए बहुत बहुत ही ही फायदेमंद है अच्छी बात अनिल भालेराव जी बता रहे हैं और उनके पास एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चीजें आपको बता रहे हैं तो मैं चाहूंगा अभी तक आपने कागज पैन अगर नहीं लिया हो तो लेके आप इस कार्यक्रम को सुनिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो तो उसको फिर करने में भी आपको आसानी होगा तो वाइए आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे अनिल बालेराव जी से लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुनो एक तराना नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे एक बन जा रहा जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा गाए तो, ओ, ओ, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजा राजाए खुशी का कोई फसाना ढूंढो जमाने वालों किताब है गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो फसा अगर की है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो आंखों में आंसू भी आए आकर मुस्काए, कर बन जा रहा गाय जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बन जा रहा गाय को है नसीबा रोशन सितारों जैसा सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलश्शन बहारो जैसा ओ कागज के को भी जो महका कर दिखलाए एक बंजारा राए जीवन के गीत सुनाए हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए एक बंजारा जाए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 कि काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि है कि हेपेटाइटिस जिसको पीलिया कहते हैं और इसके बारे में ज़्यादातर समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीज़ है ये और देखा तो गया है कि बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं इससे तो ये पीलिया क्या है और इसके लिए औषधि वनस्पति क्या इससे ठीक हो सकता है अगर हो सकता है तो कौन सी वनस्पति हैं उसके बारे में बताइए और उसको कैसे यूज़ किया जाए जरूर जरूर जरूर बताता हूँ सर सर वैसे देखा जाए तो हेपेटाइटिस बी जब इसे पीलिया कहते हैं तो ये पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो जल्द पहचाननी नहीं आती है और बीमारी अचानक से बढ़ जाती है उसी के लिए एक साधा और सिंपल जो सोलूशन है तो ये है कि एरंडी uh, जो होता है एरंडी एरंडी हाँ, बोलते हैं उसे कैस्टर कैस्टर कैस्टर तो हाँ कैस्टर के पत्तों को क्रश करें और वो क्रश करने के बाद जो जूस बनेगा तो वही जूस खाली पेट खाली पेट आपको मॉर्निंग में लेना है सात दिन के लिए कंटिन्यूस सात दिन अगर आप कैस्टर का कैस्टर के पत्तों का जूस पियेंगे खाली पेट तो आपका पीलिया कम हो जाता है और ये मैंने देखा है सर मेरे घर में एक्चुअली मेरे गांव में जो मेरे पिताजी भी यही यूज करते हैं कि कैस्टर के जो पत्ते लेते हैं और जो पीलिया है तो पीलिया लोगों का 100 परसेंट ठीक हो हो जाता है तो ये जो इसका जो रिजल्ट है तो ये रिजल्ट 100 प्रतिशत मिलता ही मिलता है तो ये हेपेटाइटिस जो है या पीलिया है इसे इसके लिए ये कैस्टर के जो पत्ते हैं, तो ये काफी असरदार होते हैं तो मैं तो सभी को यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो पत्ते हैं, कैस्टर का जो पेड़ है या एरंडी का जो पेड़ है तो हर एक के घर के सामने या घर के आंगन में होना चाहिए जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी राजस्थान में क्या है कि एर का तो खेती ही होता है <laughs> तो अच्छा, ये पत्ते अच्छा, बहुत, बहुत, बहुत ज्यादा वहां पर उनको उपलब्ध मिलता है एर का जो है ऑयल भी बहुत ज्यादा लोग सप्लाई करते हैं और आ, मार्केट में इसके बीज बेचते हैं वो लोग किसान लोग तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और ये पीलिया अगर इसमें पीलिया को समझा कैसे जाए इसकी थोड़ी सी अगर सिमटम्स आप बता दे और ये होता क्यों है थोड़ा सा वो अगर बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा अनिल जी पीलिया जो होता है तो generally जो contaminated hands होते हैं हैं हैं जब हम लोग खाना खाते या का खाना खाते खाते बाहर का तो उसमें जनरलीशन होता है और कंटेमिनेशन से अगर आप खाते समय अगर प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किए तो ये इसका चांस ज्यादा बढ़ता है फिर धीरे धीरे फीवर चढ़ता है और फीवर चढ़ते चढ़ते फिर कुछ दिन के बाद आपको आप भूख भी नहीं लगेगी नहीं। आपका खाना कम हो जाता है धीरे धीरे और फिर आपके आंखें या आपका जो शरीर है तो थोड़ा सा पीला पीला दिखाई देता है अच्छा, अच्छा। तो हाँ तो उस समय आप समझ सकते हो कि ये आपको पीला हो रहा है या पीलिया हुआ है तो आपका फीवर जनरली जल्दी कम नहीं होता है पीलिया में अच्छा ये पीलिया का मुख्य लक्षण अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा अच्छा करता हूँ हमारे सभी सुनने वालों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि पीलिया किसे कहते हैं और उसके सिम्टम्स क्या है वो भी अनिल जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि बुखार आपका कम नहीं होगा और शरीर पीला पीला होता जाएगा तो ऐसे में और खास करके अरडी के जो पत्ते है कैस्टर ऑयल जिसको इंग्लिश में कहते है उसका रस निकाल के सवेरे सवेरे आपको खाली पेट पी लेना चाहिए और ये लगातार सात दिन तक आपको इस तरह से करना चाहिए जिससे आपका ये पीली जो है खत्म हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं अनिल जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे और ज्यादातर गर्मी के समय में या फिर बहुत लोग परेशान होते हैं पाइल्स की बीमारियों से और ये आम हो गया पहले तो ये बहुत कम लोगों को सुनने में आता था कि पाइल्स हुआ है लेकिन हर दिन अभी देख रहे हैं कि जो भी है सभी को पाइल्स हो जाते हैं तो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा एक कॉमन बीमारी की तरह इंडिया में फैल रहा है तो इसको कैसे घरेलू उपाय से ठीक किया जा सकता है इसके बारे में बताइए वैसे देखा जाए सर तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हो चुकी है और प्रॉपर्ली जो नींद नहीं होती है आ, उसके वजह से भी पाइल्स हो सकता है आ, और पाइल्स जो है तो पाइल्स काफी खतरनाक बीमारी है पर वनस्पतियों से इसे आसानी से हम लोग ठीक कर सकते है एक वनस्पति है जो बड़ा वृक्ष होता है और वो वृक्ष का नाम है मेढ सिंगी मेढ सिंगी बोलते है उसको मेड सिंगी। आ, मेड, मेड सिंगी। तो उसका जो नाम है तो उसका नाम इंग्लिश में है ल्यूकस ल्यूकस ल्यूकस तो ये ल्यूकस ल्यूकस लूकस या मेड जो होता है तो ये बड़ा वृक्ष होता है सर और ये वृक्ष जनरली जंगल में भी पाया जाता है या आपको गांव में भी ये वृक्ष मिलेगा तो ये वृक्ष काफी विशाल वृक्ष वृक्ष होता है तो ये का आपको साल निकालना है उसका जो बार्क बोलते है नहीं, नहीं। बार्क तो बार्क निकालिए बाका पाउडर बनाइए और ये जो पाउडर है जो बार्क का पाउडर बनाओगे तो वो पाउडर आप सौ ग्राम पाउडर लेके अगर सौ एम एल पानी में उसको और और उसका काढ़ा काढ़ा बनाइए hmm. ये बनाने के बाद इस काढ़े को सुबह शाम दो दो चम्मच एक महीने तक एक महीने तक प्रॉपरली अगर आप सेवन करोगे तो पाइल्स नष्ट हो जाएगा hmm. uh, और इस वृक्ष का पत्ता भी पाइल्स पर काफी असरदार साबित हुआ है तो आप पत्ते का भी जूस बना के यूज कर सकते हो और पत्ते से बेटर जो है तो वो उसका जो बार्क है वो बार्क पाउडर काफी असरदार अः रहा है साबित हुआ है काफी असरदार साबित हुआ है और इसपे अ औरंगाबाद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में अः रिसर्च भी चल रहा है तो ये बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय जो है तो या ये बॉटनी या वनस्पति शास्र विभाग में इसके बारे में काफी रिसर्च हो चुका है और आजू बाजू वाले जो लोग हैं वहाँ पे जो रहते हैं लोकल लोग तो वो लोकल लोग आ, ये मेडिसिन सिंगी का पाइल्स पे काफी उसका यूज करते हैं तो ये काफी असरदार है सर मेढ सिंगी जी जी अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि अभी चलिए ये पेड़ हमको मिलेगा तब ये काम बनेगा <laughs> लेकिन कुछ ऐसे हो जो घरेलू चीजें हैं हमारे पास घर में जो चीजें हैं उसके जरिए हम कैसे ठीक कर सकते डाइट में सर वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा ठंड खाने से मींस जैसे कि आप कर्ड बोलते हो कर्ड, कर्ड मीन्स दही दही, दही दही दही अगर आप दही लोगे खाने में तो भी आपको पाइल्स की पाइल्स की समस्या समस्या नहीं आएगी अच्छा तो घरेलू उपाय में खाने में अपनी बोला तो अगर आप दही खाओगे तो दही से भी आपका पाइल्स कम होता है मीन्स ये भी दही भी काफी असरदार है क्योंकि वो ठंड होता है दही और फिर पाइल्स पे असरदार होता है कितने दिन तक लेना कर... चाहिए दही आ, दही कम से कम आठ दिन तो लेना चाहिए सात या आठ दिन अच्छा आ, हाँ तो ये आ, मैंने कुछ लोगों को ये बताया था दही का जो इलाज है कुछ लोगों ने किया और वो काफी असरदार हुआ है क्या बात है <laughs> हाँ तो कुछ फ्रेंड्स लोगों को भी ये प्रॉब्लम थी पाइल्स की मेरे जो फैमिली मेंबर्स थे उनको भी प्रॉब्लम्स थी तो ये दही से भी वो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कम हो चुकी है उनकी पाइल्स की जी, जी। अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमें आशा करता हूँ हमारे सभी लोगों को जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा कि जिन्हें अच्छा लग रहा है खास हमारे माता बहनों को कि आप लिख के रखिए ताकि ऐसे सिचुएशन में आप तुरंत इन चीज़ों को क्योंकि पाइल्स में जो है बहुत पेन होता है बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं और फिर हमारा खाना भी हम लोग खाते रहते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं असर करता है और लंबे समय तक ये चलता है तो इसको ठीक जल्दी करने के लिए अगर थोड़ा भी सिम्टम आपको पता चल जाता है पेन हो रहा है कहीं भी गुदे में तो फिर तुरंत आप इसका सेवन कर सकते हैं दही तो आपने घर में बनता ही है और इसको आप अगर ले सकते हैं सवेरे सवेरे खाने के साथ लीजिए 10-15 दिन आप ले लेंगे तो अपने आप वो चीजें जो है कम हो जाएगी फिर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अनिल जी थैंक यू सो मच आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा तो पुरानी औषधि वनस्पतियों को घरेलू तरीके से इस्तेमाल करके कैसे रोगों से मुक्ति पाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपके विचार सुनना चाहेंगे हम हाँ सर पुराने जमाने में अब देखा जाए तो पुराने जमाने में ज्यादा डॉक्टर नहीं थे और पुराने जमाने में मींस पुरानी जो पीढ़िया थी तो पुरानी पीढ़ियों में हर घर में दादी तो जरूर होती थी जो आजकल हर घर में आपको नहीं मिलती है <स्थासी voting noise> पुरानी पीढ़ियों में हर घर में दादी तो जरूर होती थी इस दादी के पास एक पोटली होती थी दादी जो होती थी उसके पास एक पोटली होती थी और ये पोटली में क्या क्या होता था सर जी ये पोटली में हल्दी सुन्ड गवती चाय तुलसी के पत्ते लवंग इलायची काली मिरी इस जैसे वनस्पतियों वनस्पतियां होती थी और जब घर में कोई बीमार होता था तो दादी माँ पोटली से वनस्पतियां निकाल कर काढ़ा बना के देती थी और बीमारी घर के घर में ही ठीक होती थी और ज्यादातर पुरानी पीढ़ियां औषधि वनस्पतियों का ही इस्तेमाल करती थी तो जो दादी माँ थी तो दादी माँ के पास जो पोटली रहती थी तो ये पोटली ही सारे पूरा एक मेडिकल घर में रहता था, एक एक पूरा घर में ऑलरेडी दादी माँ के पास रहता था और उससे काफी बीमारियां छोटी मोटी बीमारियां तो ठीक हो जाती थी तो ये पुरानी पीढ़ियां हैं तो इस प्रकार से औषधि वनस्पतियों काफी यूज करती थी जो कि आज की आजकल की पीढ़ियां अः औषधि वनस्पतियों के बारे में काफी जानकारी नहीं रख अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं कि हमारे जो यूथ अभी कार्यक्रम को सुन रहे होंगे या जो भी कार्यक्रम को हमारा ये सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं वनस्पति औषधियों के बारे में जान पा रहे हैं समझ पा रहे हैं और वनस्पति शब्द यूज करते ही हमें लगता है कि कोई जंगल की वस्तु होगी <laughs> लेकिन ऐसी बात नहीं आपके घर में भी काफी वनस्पतियां जिसका जिक्र अभी अनिल बानेराव ने किया कि हल्दी है सूंढ है लवंग है ये सब चीज़ें तो हम घर में इस्तेमाल भी करते हैं तो ये भी वनस्पति का ये एक हिस्सा है इसे भी हमें समझना ज़रूरी है और इससे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है अगर ये हम लोग समझ लेते हैं तो शायद डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान मत रखिए लेकिन कुछ ऐसे शो के माध्यम से जो अनिल भालेराव जैसे लोग हैं इनसे बात करके भी इन सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं जानकारी हासिल करने में मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है जानकारी रखना अच्छी बात है और समय पर इसका उपयोग हो तो अहो सौभाग्य आपका पैसा और समय बच जाएगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रिडमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो खता के लिए मैं तो दीवाना दीवाना तेरे प्यार के लिए मेरे हमेशा माफ करना हर खता के लिए मैं तो दीवाना दीवाना तेरे प्यार के लिए इस प्यार को भूल ना जाना मेरे प्यार के लिए मेरे हमेशा माफ करना हर खतर कर कैसा भूलू तुझे मेरी जरूरत है तू मेरी तो चाहत है तू मेरी मोहब्बत है तू थे तो एक सजा दूर तू जाना नहीं मुझसे कभी जाने जाना तेरे बिराजगी बनेगी बस एक सजा मुझको कभी दीवाना, दीवाना, तेरे प्यार के लिए इस प्यार के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 नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ अनिल भालेराव जी हैं जो मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि रिसर्च की बातें भी उन्होंने शेयरिंग किया अभी भी वो पढ़ाई कर रहे हैं और इन सभी चीजों की जानकारी रख रहे हैं और साथ ही साथ उनके पिताश्री इन चीज़ों को करते थे तो उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है और हर समय वो चीज़ों को जो है बहुत ही सटीक साथ रूप से जो एक्सपीरियंस उनके पास है जो लोगों ने इनका उपयोग किया है उनको फायदा मिला है तो वो चीजें हम तक पहुंचा रहे हैं तो आजकल देखा जाए तो भारत में एक और बात बहुत ही तेजी से कुछ सालों में एक बीमारी जिसका नाम मधुमेह शुगर कहते हैं डायबिटीज कहते हैं ये अलग अलग रूप में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े इन सभी को पकड़ने लगा है तो इसके बारे में अनिल जी मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वन औषधि को यूज़ करके क्या डायबिटीज से हम मुक्ति पा सकते हैं क्या इसका थोड़ा सा अच्छी तरह से बताइए वैसे देखा जाए तो मधुमेह जो है तो काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है मधुमेह डायबिटीज़ जब शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है तो शुगर की जो लेवल होती है तो वो बढ़ जाती है और इसे मधुमेह कहलाते हैं मधुमेह वैसे देखा जाए तो ये स्लो पॉइजन है बॉडी के लिए मधुमेह अगर आपको ठीक करना है तो इसके लिए काफ़ी सिंपल सा घरेलू उपाय है तो करेले की पत्ते और फल का जूस बनाइए और हर दिन पचास एम पीने से डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है तो हर दिन आपको पचास एम करेले का जूस पीना चाहिए तो इससे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा और ये काफ़ी लोगों को जानकारी भी है कि करेला डायबिटीज पे काफी काम करता है फिर भी लोग इसको नहीं अपनाते हैं ये दुर्द की आ, चीज़ में ये सर, तो ये बहुत कड़वा है, कड़वा चीज जो हमें पसंद नहीं आता। कड़वा चीज़ ही काफी असरदार होता है सर जी जी जी जितना कड़वा रहेगा उतना काफी असरदार होता है तो डायबिटीज के लिए करेला करेले का जूस काफी असरदार होता है आ, एक हो गया और जो दूसरा दूसरा जो वनस्पति है और मैं आपको दूसरा एक एक दूसरा इलाज बताऊंगा डायबिटीज़ पे। डायबिटीज़ पर दूसरा एक इलाज है आ, जो कि जामुन के बीज होते हैं तो जामुन के सीड्स को पानी में क्रश कीजिए और उसका जूस बनाइए और वही जूस हर दिन 50 एम लेने से 100 प्रतिशत आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है तो वो शुगर लेवल कम हो जाएगा तो डायबिटीज के लिए करेला और जामुन के बीच ये दोनों काफी असरदार है अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डायबिटीज जो बहुत ही ज्यादा हमारे भारत देश में बढ़ते जा रहा है और खास बच्चों को और बड़ों को सभी को ये बीमारी आजकल हो रहा है इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज डॉक्टर साहब बताते हैं कि टाइप वन है टाइप टू है ये सब डायबिटीज के लक्षण हैं तो अलग अलग चीजें हमारे बीच में आ रही हैं और इसके साथ में बहुत ही अच्छा अनिल बालेराव जी जो वनस्पति विशेषज्ञ है पी कर चुके हैं सिंपल टेक्निक आपको बताया है एक तो आप करेले का जूस यानी पत्ते और फल दोनों को मिलाकर मिक्स करके उसका जूस निकालिए और 50 से 100 एम रोज सवेरे आप इसका सेवन करेंगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल रहेगा दूसरा उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो उनके घर में उनके पिताजी ने इसको आजमाया है तो वो बताते हैं कि जामुन जो हम लोग सीजन में खाते हैं और वो जामुन के बीज जो है उसको अगर आप मिक्सचर करते हैं ग्राइंड करके उसका जूस अगर 50 एम आप रोज पीते हैं तो इससे भी डायबिटीज में पूरा जो है ठीक हो सकता है कंट्रोल हो सकता है इसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा तरीका जो है दो चीजें आपको जानने को मिला आज आप वैसे जानते हैं लेकिन करना जरूरी है जैसे अनिल वालेराव जी बता रहे थे ये सभी को पता है कि करेला जो है डायबिटीज को कंट्रोल करता है लेकिन उसको सेवन नहीं करते हैं क्योंकि आजकल इंग्लिश दवाइयां बीच में आ गई है तो लोग गोली खाके बोलते हैं हाँ ठीक हो गया लेकिन वो कंटिन्यू गोलियां खाते हैं और धीरे धीरे और भी गोलियां बढ़ती जाती उनकी और फिर ऊपर से उसका चैकिंग अलग से हो जाता है जिसके पैसे उनको हमेशा देने पड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी शायद कंट्रोल में रहेगी अगर आप इसका अच्छी तरह से सेवन करते हैं करेला और जामुन के जूस तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आम जनता में ब्लड प्रेशर की बात आती है सबका प्रेशर आजकल बढ़ाई रहता है और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जब घर की सिचुएशन कुछ और हो जाती है या बॉस का टेंशन है घर का टेंशन है तो इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कैसे रखा जाए इसके लिए घरेलू या वनस्पति उपाय क्या हो सकता है मैं आपको सिंपल घरेलू उपाय बताऊंगा ब्लड प्रेशर के बारे में हुँ, हुँ. घर में जो हम लोग लहसन खाते हैं लहसन गार्लिक जी जी तो गार्लिक को साफ कीजिए उसको थोड़ा सा फ्राई कीजिए और फ्राई करके अब गार्लिक को खा लीजिए सिंपल सा हफ्ते में अगर तीन से चार बार अगर आप गार्लिक का सेवन करते हो तो गार्लिक से भी आपका ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल में रहेगा तो गार्लिक भी उसके लिए अच्छा घरेलू उपाय है एकदम जो कि हम लोग हर दिन सब्जी में सब्जी सब्जी में खाते ही हैं तो गार्लिक अगर आप स्पेशली खाओगे तो गार्लिक से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा ये एकदम घरेलू उपाय है और दूसरा एक उपाय है कि सर्पगंधा सर्पगंधा नाम की एक वनस्पति है उसको बोलते है। सर्प बोलते हैं ये सर्पगंधा के मूलों को यानी रूट्स को अगर आप प्रॉपरली उबालें और उसका काढ़ा बनाएं और वो काढ़े को दो दो चम्मच पीने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है हमेशा के लिए तो सर्फगंधा भी इसके लिए एक अच्छा परमानेंट सोल्यूशन है अनिल भाले जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और जो कॉमन चीजें हैं हमारे सेहत से जुड़ी हुई बातें आपसे कर रहे हैं हम लोग और जो कॉमन बीमारियां हैं उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे की कि आजकल किडनी के अलग अलग रोग आ, होते है और काफी लोग इससे परेशान होते हैं और यहाँ तक की खास ओलोपैथी मेडिसिन में इसके लिए डायलिसिस करके एक डिपार्टमेंट ही बना होता है जिसमें लोग जो है किडनी को क्लीन करने में या ब्लड चेंज करने में लगे रहते हैं हर पंद्रह दिन में हफ्ते में उनको करना पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल है एक्चुअली मैं देखने का दिल नहीं होता उन सारी चीजों को और ये ऐसे सिचुएशन में आते हैं किडनी के फेल हो गया या किडनी काम नहीं कर रहा है किडनी के अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है वो आ रहे सामने तो इसके लिए वनस्पति विज्ञान क्या कुछ कर रहा है या कोई खास उपाय हो घरेलू जो तो जरूर हमारे सभी लिस्नर्स को बताइए मैं सभी श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि किडनी के जो रोग है तो ये एकदम सिंपल सा अब घरेलू उपाय करके उसको ठीक कर सकते हो तो इसके लिए आपको मूली जो हम लोग खाते हैं तो मूली के पत्ते हम लोग फेंक देते हैं तो जो मूली के पत्ते होते हैं पत्ते और मूली दोनों का जूस बनाइए और दोनों का जूस बना के अगर आप हर दिन 50 एम जूस लेते हैं तो आपके किडनी के जो भी कुछ विकार हैं तो विकार काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं तो मूली के पत्ते और मूली का जूस ये इस पर किडनी के रोगों पे काफ़ी असरदार है और दूसरा एक वनस्पति है उसको बोलते हैं ब्रायोफाइलम मराठी में या हिंदी में उसको बोलते हैं पानफूटी तो पानफूटी ये जो वनस्पति है तो ये पानफूटी वनस्पति स्पेशली किडनी स्टोन पे काफ़ी असरदार होती है तो चलते चलते अगर आपको पानफूटी वनस्पति के पत्ते मिलते हैं अगर आप पत्ते ऐसे चबा जाते हो तो आपका जो कुछ किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे कम होता है तो ब्रायोफाइलम या पानफूटी ये किडनी स्टोन पे काफी असरदार वनस्पति है अनिल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किडनी को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं या सेफ रख सकते हैं उसके साथ किडनी स्टोन के लिए आपने ये पानफूटी जो वन औषधि बताया है ये भी इसका भी सेवन करने से ठीक हो जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करता हूं हमारे सभी लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा और इसी के साथ अब वक्त बहुत हो गया है इजाजत का समय आ गया है तो मैं चाहूंगा कि अनिल भालेराव जी हमारे साथ जुड़कर आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताई है और आशा करता हूँ अगर आप हमारा हमारे सभी लिसनर्स अगर कुछ बातें उनके जहन में आ गई होगी इन सभी बातों को बताने के बाद वो आप अगर आपसे पूछना चाहेंगे तो क्या आप अपना नंबर उनको बता सकते हैं मेरा नंबर है जी एट सिक्स एट सिक्स फाइव टू सिक्स फोर डबल टू एट सिक्स फिर से बताता हूँ एट सिक्स फाइव टू डबल टू एट सिक्स जी बात ये अच्छी बात आपने बताई और खास हमारे सभी लिस्नर्स के लिए आपने फोन नंबर भी दिया है और मैं चाहूँगा कि अनिल भालेराव जी वनस्पति विशेषज्ञ पीएचडी हैं तो उन्हें ज़्यादा जो भी जानकारी है वनस्पति के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी भी है और साथ ही साथ जिन चीज़ों पे रिसर्च हो रहा है उनके पास वो भी जानकारी है तो आप उन्हें फ़ोन करके अपने घरेलू नुस्खे के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहूँगा सवेरे नौ से बारह जो फ्री टाइम है उनका रात में ना कीजिए और दिन में ही आप उनका फ्री टाइम एक बार पहले फ़ोन करके टाइम लीजिए फिर बाद में आप उनसे बात करें क्योंकि वो भी व्यस्त रहते हैं तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं इस नंबर पे मैसेज कीजिए कि हमें आपसे बात करनी है तो आपको रिप्लाई मिलेगा तो फिर आप ज़रूर उनसे बात करिए और चलिए जाते जाते अनिल जी मैं एक और बात हमारे सभी युवा साथी भी काफ़ी रेडियो को सुनते हैं और हमारा भारत देश युवाओं का देश है तो वो जाग जाएंगे तो सारी दुनिया जाग जाएगी ऐसा कहते हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे युवाओं से, के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आ, मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपका जो डाइट है वो डाइट शक्स रखें अच्छा डाइट लें और दूसरी बात है कि नियमित व्यायाम करें या योग करें या मेडिटेशन करें क्योंकि आजकल के युवा व्यायाम से काफ़ी दूर हो हो चुके हैं और योगों से भी काफ़ी दूर हो चुके हैं लेकिन मैं उनको यही सलाह दूंगा कि नियमित व्यायाम करें या योग करें या मेडिटेशन करें तीसरी बात है कि मैं युवाओं को बताऊंगा कि वनस्पति औषधियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि वनस्पति औषधियाँ लेने से आपके जो रोग है या आपके जो वैदिया है वो वैदिया काफी हद तक ठीक हो जाती है और आपके बॉडी पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है तो वनस्पति औषधियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और मैं आगे आज की पीढ़ियों को बताऊंगा कि वनस्पति शास्त्र और आयुर्वेद में ये जो दोनों चीज है वनस्पति शास्त्र और आयुर्वेद ये फील्ड में संशोधन करने के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी संधि है तो आप वनस्पति शास्त्र और आयुर्वेद में संशोधन करें आप नए नए प्लांट्स को प्लांट्स के बारे में जाने नए नए प्लांट्स में जो कुछ नए नए एक्टिव कंपोनेंट्स है जिसे अच्छे अच्छ, रोग अच्छे हो सकते हैं तो उनका संशोधन करें और लास्ट में अंततः मैं सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करें ज्यादा से ज्यादा वनस्पतियाँ लगाइए ज्यादा से ज्यादा वनस्पति पौधे लगाइए सारे लिसनर को आ, सारे श्रोताओं को आ, मेरा फिर से प्रणाम और फिर से धन्यवाद अनिल बालेराव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा लगा हमें कि आपसे बहुत अच्छी जानकारियाँ वो भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वाली बात आपने बताई इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था और सुनने में भी सुदीन था कि आप जो भी बता रहे हो समझ में आ रहा था तो फिर से एक बार रेडियो मधुबन की और से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद तो श्रोताओं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही अभी हम चाहेंगे इजाज़त आपके पास अनिल भालेराव जी का नंबर भी है लेकिन आप मैसेज करके उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए फिर आप टाइम निकाल के समय से उनसे बात कीजिए और जो भी आपको घरेलू उपाय चाहिए वो जरूर बताएंगे और आप अपना सेहत का ख्याल रखें और लास्ट में उन्होंने जो मैसेज कोटअप किया हमारे युवा साथियों के लिए मैं भी उसको दोहराना चाहूँगा हमारे युवा साथियों के लिए आजकल करियर के बारे में काफ़ी उदड़ी और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने के वजह से बहुत सारे ऑप्शन होने के वजह से कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं लेकिन यह भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आयुर्वेद वन औषधि में बहुत ही अच्छी तरह से अपॉर्चुनिटी है जहां पर रिसर्च आरएनडी कर सकते हैं आप अलग अलग नए नए प्लांट्स के बारे में जानना उसके कंपोनेंट के बारे में जानना और उनसे कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपके पास समय भी है तो आप इन इस फील्ड में भी अपने आप को आजमाइये और एक नाम कमाइए ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और अनिल भालेराव को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रीड मधु वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो